चौबीसवा भागने का, भाग। का निर्माण पृथ्वी के अंदर गहराई में उपस्थित पिघले पदार्थों के क्रिस्टली और कठोर होने पर होता है इग्नेस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अग्नि शब्द से हुई है आग्ने चट्टाने मैग्मा का खटोर रूप है ग्रानेट पृथ्वी के भूपटल की मुख्य चट्टानों में प्रचुर है जो मुख्य रूप से महाद्वीपीय भूपटल का निर्माण करती हैं। ये खुरदर दानेदार चट्टाने हैं जो मैग्मा के ठंडे होने से बनती है ग्रानाइट का उपयोग प्राचीन समय से भवन निर्माण में किया जाता रहा है भारत के अनेक हिंदू और बौद्ध मंदिर ग्रेनेट से बने हैं ग्रेनेट के अधिक स्थायी होने के कारण आधुनिक समय में सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारतों व स्मारकों में फर्श पर टाइल्स गलीचे लगाने में इसको उपयोग में लाया जाता है विश्व में आमली वर्षा के बढ़ने पर स्मारकों के निर्माण के लिए संगमरमर के स्थान पर ग्रेनाइट का उपयोग किया जाने लगा है अधिक टिकावोपन और सुंदर होने के कारण रसोई घर में घिसाई किया हुआ ग्रानेइट पत्थर का उपयोग अधिक किया जाने लगा है भारत में बलुआ पत्थर ग्रानाइट और संगमरमर का उत्खनन वातावरण के लिए अक्सर गंभीर खतरा बनते देखा गया है भारत के अनेक क्षेत्रों में उत्खनन के भयानक परिणाम देखे गए हैं। अक्सर उत्खनन कार्यों से वन क्षेत्र में कमी आने से मिट्टी की ऊपरी परत के क्षण से पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर अस्थायित्व के कारण भूस्खलन की घटनाएं बार-बार घटित होती हैं। अवैज्ञानिक ढंग से किया गया उत्खनन भूजल स्रोत को भी प्रभावित करता है जिसके कारण उस क्षेत्र के आसपास स्थित कुएं और नलकोप सोखने लगते हैं। पांचवा अध्याय जीवन का उदय पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के असंख्य रूप हैं किंतु पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अभी तक रहस्यमयी है हम यह जानते हैं कि आरंभिक पृथ्वी बहुत गर्म थी और यहाँ का वातावरण विषैली गैसों से भरा हुआ था हालांकि अभी तक जीवन से संबंधित कई सवालों को सुलझाया नहीं जा सका है जैसे पृथ्वी पर आरंभिक जीव कब और कहा पनपा यह जीव कैसा था यद्यपि पहले जीव के प्रकट होने का वास्तविक समय एकदम सही ज्ञात नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पृथ्वी पर करीब तीन दशमलव पाँच अरब वर्ष पहले बैक्टीरिया जैसे जीव थे यह भी संभव है कि करीब चार अरब वर्ष पहले जब पहली ठोस भूपटल पर्त का निर्माण हुआ था तब भी जीवन किसी अन्य रूप में उपस्थित हो आरंभिक जीवों के वर्तमान जीवन से सरल होने की संभावना व्यक्त की जाती रही है पृथ्वी पर आरंभिक जीवन के बारे में आज हम जो भी जानते हैं, उसकी जानकारी हमें जीवाश्मों के अध्ययन से मिलती है जीवाश्म लाखों करोड़ों वर्षों पहले अवसादी चट्टानों के नीचे दबे जीवों के अवशेष या उसके चिन्ह हैं।